शिव पुराण वायवी संहिता उपमन्यु कहते हैं यदिनदन जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे योग्यता न होने पर न करे इस अभिषेक के लिए पूर्वव्रत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करे फिर पूर्वव्रत पाँच कलशों की स्थापना करें इनमें चार तो चारों दिशाओं में हो और पांचवा मध्य में हो पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का दक्षिण कलश पर विद्या कला का उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांत तीता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धैन मुद्रा बांधकर कर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्णाहुति पर्यंत होम करे फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करें और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्व देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाए पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करे फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे तदनंंतर निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य शिष्य का शिव शिव शिव मंत्र से से अभिषेक अभिषेक करें अंत में के के जल से करना चाहिए इसके बाद भाव को प्राप्त हुए आचार्य मस्तक पर हस्त रखें और उसे की संज्ञा दें गुरु पहले अपने दाहिने हाथ पर सुगंध द्रव्य द्वारा मंडल का निर्माण करें तत्पश्चात वह उस पर विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करे प्रकार वह शिव हस्त हो जाता है मैं स्वयं परम शिव हूँ यह निश्चय करके श्री गुरुदेव चित्त से शिष्य के, उस के तदनंतर उसको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके एक आहुति एवं पूर्णाहुति दे फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर शास्त्रांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से यह निवेदन करे भगवन तत्प्रसादे त्वया अनुगृह दिव्याज्ञास्म प्रदीयता भगवान आपकी कृपा से मैंने इस योग के शिष्य को आचार्य बना दिया है देव अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का भी शिव की भी भांति पूजन करे इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखे और यशोचित दृश्य से प्रणाम कर उसकी पूजा करे तदनंतर गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करे क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्यों द्वारा आचरित शिव शास्त्रोक्त आचार का अनुशासन करे जिससे सब लोगों में सम्मान होता है आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शौच क्षमा दया अस्पृह कामना तथा अनुसूया ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यत्नपूर्वक अपने भीतर संग्रह करे इस तरह उस को आदेश देकर मंडल से शिव का शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन दक्षिणा आदि से सत्कार करे अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे जहाँ दो या तीन संस्कारों का प्रयोग करना हो वहां के लिए विधि का उपदेश किया जाता है वहां आदि में ही अध्य प्रकरण में कहे अनुसार कर्मों की स्थापना करें अभिषेक के सिवा समयाचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अध्भ करें अद्भ हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करें इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करें तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करें अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अद्भुत शुद्धि का कार्य संपन्न करें वहां शांति तीता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान तीन तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है शिव तत्व विद्या तत्व और आत्मतत्व ये तीन तत्व कहे गए हैं शक्ति में पहले शिव का फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है शिव से शांत्यातीताध्वा व्याप्त है उससे शांति कलाध्वा उससे विद्या कलाध्वा विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कलाध्वा और उससे निवृत्ति कलाध्वा व्याप्त है शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्रमूलक सम्भव शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं श्री कृष्ण इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया अब और क्या सुनना चाहते हो